उसे रोना पड़ा इसलिए आप रहने दो अरे बोले बीमारी के संबंध में बताओ तो सही सुनत बिकल भई सुनिवे की चाह भाई सुनने की इच्छा हुई। बोले सुनो भी मत क्यों वो तो बीमारी सुनने से लगती है दासी बोली हे महारानी जो बीमारी मुझे लगी ने सुनने से लगी मैं वृंदावन पहुंच गई थी वहां कुछ दिन जतिपुरा रही गोवर्धन रही गुस्साई जी की कथा सुनी बस मुझे बीमारी लग गई इसलिए मैं चाहती हूं कि अब ये बीमारी तुमको न लगे ये प्रेम रोग है रानीजू भारी संक्रामक महारोग है संसार के जितने रोग संक्रामक हैं वे संक्रमित रोगी का संग करने से लगते हैं पर यह रोग इतना भयंकर रोग है कि ये सुनने से लग जाता है दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जो सुनकर लग जाए पर यह रोग ऐसा है जो सुनकर लग जाता रानी हंसने लगी, समझ तो गई रानी कौन सा रोग है आखिर पवित्र परिवार की पुत्री है और पवित्र परिवार की कुलवधु है जानती है लेकिन बोली बोली मैं तो रानी हूं बीमारी लगेगी तो इलाज भी करा सकूंगी महंगे से महंगा हा धन्य है रानी ने कहा दासी ने कहा रानी तो आप निश्चित हो महारानी हो आमिर की राजमाता हो लेकिन जब तक ये रोग नहीं लगा है तभी तक रानी बनी रह पाओगी जिस दिन रोग लग जाएगा फिर रानी वानी नहीं रह जाओगी फिर तो जैसे मैं आहें भर रही हूं दिन रात शीर्षक रही हूं ऐसे ही तुझे सिखकना पड़ेगा और हे रानी जू मैं तो विशेष बात यह कहती हूं कि मैं दासी हूं बहुत कठोर होदय की हूं मैं इस प्रेम की ज्वाला को सहन कर पा रही हूं किंतु तुम तो बहुत कोमलांगी हो तुम इस प्रेम की पीर को कैसे सहन कर पाओगी इसलिए तुम बाध्य मत करो लाल तिहारे रूप की कहोरी यह कौन जासों लागत पलक द्रग लागत पलक पलो दृग उर्झत तू तत कुटुम याने द्रग दृग उर्झत नेत्रों से नेत्र लड़ते ही टूटत कुटुम पतिशुतान् वय भ्रातृबाधवा अतिलतेच्युतागता द्रग ओरझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परत दुर्जन सहित दये यहरी श्याम दृगण की चोट गुरी श्याम दृगन की चोट बुरी रे श्याम दृगण की श्याम दृगण की छो तो पूरी श्याम गणी छोरी अपना जानो अवसुधि बुधि मोरी नानो ना पिन में जाए दूरी कौन है में जाय दूरी नारायण नहीं सुतक सजनी जुरे, जुरे, जा जुड़ी आ जा हा जाी जा गन की गन की हमारे ब्रज में तो गोपी गोपी से कहती है अरी मतले को नाम नाम भी मतलो उसका अरी मतलेबा को नाम नहीं तो पछतावेगी बहुत दुख पावे नहीं तो पछतावेगी बहुत दुख पावे बोले नहीं मैं तो जान कर रहूंगी दासी ने खूब टटोल लिया बोले सब भोग छूट जाए बोले छूट जाने दो आग पर चलना पड़ेगा बोले चल पड़ूंगी प्रेम का सौदा बहुत कठिन है कबीर जी ने कहा है प्रेम धरा पर उतरो धरती पर उतर कर प्रेम आया भू पर कीनो गौन गली गली खोजत फिरे बिन सिर को धड़ धड़कौन प्रेम विकंता में सुना माथा साटे हाथ बूझत विलम्ब न कीजिए तुरंत दीजिए काट कवि कहते शीश काट कर हथेली पर रखना पड़ेगा प्रीतम के चरणों में निवेदित करना पड़ेगा का मैं सब करूंगी पर मैं सुनकर रहूंगी बोले बार बार कहे कहा कहे उर्गहे मेरो बहे दृनी रही शरीर सुध गई है पूछो मत बात दासी ने कहा मेरी बात मत पूछो सुख करो दिन रात बढ़िया पय फेन को विलज्जित करने वाली सैया पर पौ कर विश्राम करो श्रिख चंदन सुगंधि का उपभोग करो वीरी चापती रहो रानी बनकर इटराती रहो अपने सौभाग्य पर सुख करो दिन रात यह सहे निजगात ये तो मेरा शरीर इस प्रेम की पीढ़ को सहन कर रहा है रागी साधु कृपा भई है तेरे ऊपर ये क्या हुआ बोले संत की कृपा हो गई तब अति उत्कंठा देख कय विशेष सब अब जब ज्यादा उत्कंठा रानी की देखी तो दासी ने भगवान के चरित्रों को कहना शुरू कर दिया कैसे शुरू किया बोले रसीक नरे सी बा कह दई है रसी कर की वाणी कह दई गई रसिकाचार्यों की वाणी कह दी अनल रस नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की वाणी केलीमाल बंशी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी की हित चौरासी दी श्री व्यास वाणी श्री महावाणी अष्ट के महाकवियों की वाणी जब वाणियों को सुनाया बस प्रेम प्रकट हो गया इससे एक बात स्पष्ट हो के आई जीवन में प्रेम का उद्भव हो इसका एकमात्र उपाय है इसका एकमात्र उपाय है जीवन में प्रेम का उद्भव हो संतों की वाणियों का श्रवण संतों की वाणियों के श्रवण से प्रेम का उद्भव हो जाता है हमारे महाराज कहते खरबूजे को देख के खरबूजा का रंग बदलता है इसलिए बदला हुआ खरबूजा है संतवाणी इसको सुनने से खरबूजे का रंग बदल जाता है इसमें ठाकुर का रंग आ जाता है इसलिए संतों की वाणी श्रवण करना चाहिए अब तो टहले छुटाए गई सेवा से छुट्टी कर दी अब सेवा नहीं बोले सेवा नहीं करूंगी तुम्हें आपसे तनख्वाह ही नहीं लूंगी तनख्वाह नहीं लूंगी तो मेरे घर में ठाकुर सेवा संत सेवा कैसे होगी इसलिए मैं सेवा नहीं छोड़ सकती का नहीं मैं रानी हूं यदि सेवा की ही बात है तो सेवा तो अलग अलग प्रकार की होती मैं जो सेवा आपको सौंपूं वो सेवा करनी पड़ेगी बोले बस अब सेवा यह है कि बाहर तख्ती लगा दी अपने निज महल में प्रवेश सर्वथा वर्जित और चिक डाल दी और उच्च सिंहासन पर सिरहाने की ओर दासी को बिठा दिया विधिवत प्रणाम किया और स्वयं पर्यंक पर बैठकर सुपुर नेत्रों से अंजलिबद्ध होकर बैठ गई। बस अब सुनाओ। और ये सप्ताह कथा नहीं थी ये नवान्य कथा नहीं थी ये मासिक कथा नहीं थी ये ऐसी कथा बस दासी अपनी ठाकुर सेवा करके आती और रानी तैयार सुनने के लिए सुनते सुनते दिन भर बीत जाता कई बार सुनते सुनते रात बीत जाती इतनी श्रवण और श्रवण के द्वारा ही रानी के भीतर प्रेम प्रकट हो गया पहले छुटाए दई, ले गुरु बुद्धि आई यह जानो रीति नहीं है यह प्रेम पथ जहां कागव सुडी के चरणों में ही पक्षीराज गरुड़ प्रणाम करते हैं यह है प्रेम पथ जहा दासी के चरणों में रानी नतमस्तक हो गई और अब तो ऐसी स्थिति हो गई आहा, आहा। अब तो ऐसी स्थिति हो गई दासी की रानी की ऐसी स्थिति हो गई निशो करे देखी दे, बरे शब्द में बड़ा वहां भर है देख ही को अरवर है इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि भक्ति महारानी के खुलेल से लेकर के और अंतिम श्रृंगार तक रानी का हो चुका है अब रानी की स्थिति ऐसी है वह व्याकुल होती है और व्याकुल होकर के कहती है कहती है कि बस निस् सुनो करे देखे को अरवर गाकुल होकर कहती है बस अब मैं जीवित नहीं रह सकती अब तो बस हे खवासिन कृपा करो मेरे ऊपर एक बार मनमोहन की छवि का दर्शन करा दूस दिन सुनो कर देखे देखे कैसे जात जल जात द्रग भरे हैं देखे कैसे जात जल जात, जात द्रग भरे हे रानी जी हे दासी जी दर्शन कराओ इसका मतलब है के दर्शन की व्याकुलता तब आती है जब निशन सुन्यों करे अन्य चर्चा का सर्वथा परित्याग करते हुए जब निश्चिन सुन्यों करे तब भगवत दर्शन की चाह उत्पन्न होगी नहीं तो चाह उत्पन्न नहीं होगी तीन घंटे कथा सुने और बाकी समय संसार की चर्चा करें तो भगवत दर्शन की चाह कैसे होगी निस्दिन सुनो बस कहे सुने कहे सुने कहे सुने इसी में लगा रहे और अब तो ऐसा झरना फूट पड़ा रानी के नेत्रों से बार बार रोकर के कहती है किसी भी उपाय से मुझे दर्शन करा दो अब प्रसंग तो ऐसा है जब रानी को रात भर तड़फना पड़ेगा दिन भर भी तड़फना पड़ेगा हमारे वृंदावन की स्थिति तो ये है कि तक रानी को ले ही जाना पड़ता है नहीं तो एक विद्वान ने उलूखल बंधन लीला पर विश्राम कर दिया तो संत ने प्राण छोड़ दिया प्राण छोड़ गए संत के हमारे यहां तो बहुत सावधानी से कथा कही वृंदावन ऐसी विरह वेदना रानी को उत्पन्न हुई है बड़ा अद्भुत चरित्र है बहुत अद्भुत चरित्र है इस कलिकाल में भी ऐसे ऐसे भक्त और इस प्रकार की भक्ति अनन्य भक्ति रसरूपा भक्ति प्रकट हुई है भगवत कृपा से इसकी चर्चा हम कल करेंगे कल तक सांस रोक कर प्रतीक्षा करें गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद गो गो गो लाल रत्नावती के सिव्य ठाकुर श्री नंद किशोर जी की आरती हम कर लें। उनके सिव्य ठाकुर आज भी आमेर में विराजमान है आज हम महल में उनकी सेवा है इसलिए आज उन्हीं की हम आरती हम लोग कर लेंगे। आरती करत जसो आरती करत जसो हम देखी तन्हाई थकित भे हम देखी तन्हा आरती करत यशोद चरण था अनुप विराजतचाल अनुपरा बिधि सुंदरी आप बनाए यशोरी कहक मलूक सांवरी मूरती सावरी मूर भगतन के सा सुखदाई भगतन के साथ संपन के सुखदा संगन के शाम से सुखदाई संगन के शान के सुखदाई ति करत यशोदा माई यशोदा मई यशोदामी नाथ नारायण वासुदेव सबसे श्रेष्ठ करेंगे। स्वयं भगवान ने भी अपने श्रीमुख से स्वीकार किया हे गोपियों, देवताओं के समान दीर्घ आयु लेकर के मैं इस धरती पर आऊं, तो भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता स्वसाधु प्रत्यम विबुधाषा पिवा भजन दुर्जर ग्रह श्रृंखला तदव प्रतियात साध हम तो तुम्हारे अधीन के महाकवि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के कृपा भाजन श्री परमानंद स्वामी जी का बहुत प्रसिद्ध पद है गोपी प्रेम की ध्वजा परमानंद जी का ही पद है गोपी प्रेम की भगवान के दिव्य प्रेम का मंदिर उसकी नीव शांत रस के भक्ति दास रस के भक्त उस नीव पर विनिर्मित सुदृढ़ दीवाल आदि के समान स्तंभ और दीवाल के समान सख्य उस प्रेम महल का श्रृंगार है और वात्सल्य रस उसका शिखर है ऊपर का जो कलश भाग है वात्सल्य रस है। और सबसे ऊपर जो स्वर्ण कलश है नील चक्र है वो है रसराज श्रृंगार श्रृंगार रस के उपासक भक्त उस प्रेम मंदिर के कलश के समान किंतु कलश के ऊपर भी ध्वजा का स्थान होता है ध्वजा स्थान पर है, गोपी प्रेम की ध्वजा अद्भुत है गोपियों की। स्वयं परम ब्रह्म ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज अपनी वाणी से कहते हैं अहो युयम पूर्णार लोकपूरिता वासुदे दे भगवती या सा मित मन अब तक तुम्हें यही समझता था कि तुम गवार ग्वार हो पर अहो ये से आनंद और विस्मय में कह रहे हैं अहो बड़े विस्मय की बात है और बड़े आनंद की बात है यूयम स्म पूर्णार्था अब तक तो हम यही समझते थे हम पूर्णार्थ है लेकिन अब हमारी समझ में आ गया हम भी अपूर्ण है वस्तुता तुम परिपूर्ण हो पूर्णार्था पूर्ण पूर्णार पूर्णार प्रयोजन वत्या लोक पूजिता केवल मेरे द्वारा पूजित नहीं लोक पूजिता लोक पूजिता का है चतुर्दश लोक पूजिता